द्रम कर भद्रम पश्ये माक्ष स्त्रे पुष्टुस्तम देवित ओ शा शांति शांति अथर्दीय मांडव्य परिषद के आगम प्रकरण के सष्ट नंबर के, के कार्य पर कुछ विचार चल रहा था जिसमें कहा प्रभव सर्वभावान शतामिश्चय शताम सर्वभावान इति इतिश्चय विद्यमान सभी पदार्थों की उत्पत्ति कही गई माने जो कल्पित वस्तु होते हैं अपने उत्पत्ति के पहले कारण रूप से विद्यमान होते हैं अपने रूप से तो विकारों नाम में अपने रूप से नहीं होते हैं किंतु कारण रूप से विद्यमान होते हैं कारण रूप से विद्यमान होते हैं ये सता करता जो उत्पन्न होने वाले विषय उत्पत्ति के पे कारण रूप में कारण रूप से विद्यमान है ऐसे वस्तु पर निश्चय होता है सर्वम जनहित प्राण प्राण माने अभ्याकृत जिसको ईश्वर कहा गया यहां प्राण शब्द से कहा छांदों के हिसाब से कहा कि जनयगी जो बोला हुआ है प्रयोग है जायते होता है प्रयोजक में प्रविज्य में जायते होता है प्रयोजक है वो अकर्मक धातु है जन धातु अकर्मक है तो अंदर पदार्थ पैदा होते हैं और प्राण उनको पैदा कराता है मान्य निमित्त बनता है अधिष्ठान निमित्त कल्पित पदार्थ के उत्पत्ति में देखने में अधिष्ठान निमित्त होता ये है वास्तव में वस्तु है नहीं होना तो जितने भी जड़ वर्ग हैं वो माने माया प्रधान अज्ञान प्रधान परमात्मा उसको सृष्टि करता है और जो चेतन हैं जो जीव हैं जितने चिदाभास है प्रत्येक योनियमें प्रत्येक शरीर अलग अलग दिख रहे हैं चेतो अंशन है ना चेतन का जो अंश बने अंश जैसे है चेतन का अंश जैसे जितने भी है उनको पुरुष प्रधान होकर के माने चेतन प्रधान होकर के इनकी स्थिति करता है जीवों की सृष्टि में चेतन के प्राधान्य है और जड़ की सृष्टि में माया के प्राधान्य है दोनों मिलकर सृष्टि होना है ऐसा कहा ये भाष्य टीका आदि थी चल रहा है टीका में कहा एस योनि प्राज्ञ से प्रबंधकार प्रतिज्ञा लो एसोनी शब्द आया ष्ट मंत्र में योनि सर्वस्य। सबका कारण यही है जड़ चेतन सबका कारण यही है ष्ट मंत्र में ये योनी शब्द आया किस प्रकार में प्राज्ञ अवस्था में आया जो प्राज्ञ की चर्चा में आया है ये ऐसे करके आया तो प्रपंच कारणत्व प्रतिज्ञात ये जगत प्रपंच का कारण है ये प्रतिज्ञा की गई थी तत्र में सद्कार्यम कार्यम सत्कार्य प्रति कारण तत्र तेज प्राज्ञ में जो कारणत्व दिखाई पड़ रहा है यश योगी शब्द के द्वारा वो सत्कार्य के प्रति है कि असत्कार्य के प्रति है ये शंका है विद्यमान कार्य के प्रति है या अविद्यमान कार्य के प्रति है कारणत्व संदेह ऐसा संदेह होने पर निर्धारित मार्वते इसके निश्चय के लिए एक श्लोक कार्य का आरम्भ करते है कहा प्रभव सर्वभूता असत् की उत्पत्ति ने सत्कारी की उत्पत्ति सदमे उत्पत्ति के पहले सदरूप है वो सर्पादि उत्पत्ति के पहले रज्ज रूप से है वो सद विद्यमान है ऐसे वस्तु के उत्पन्न होना है तथा अभांतर भेदमा अवांतर भेद क्या है जड़ वर्ग के सृष्टि में जड़ की प्राधान्य है वह माया की प्राधान्य है प्रकृति की प्राधान्य है और चेतन की उत्पत्ति में पुरुष पुरु माने चेतन की प्राधान्य अवांतर भेद है सर्वम जन प्राण कहा संपूर्ण संसार को उत्पन्न करता है प्राण प्राण माने अभ्याकृत आत्मा है वो चेतोसुन पुरुषेत चेतन चेतो अंशवा होगा तान चेतोशुन चेतन का जो अंशु जैसे जैसे सूर्य के अंशु किरण आदि होते हैं उसी प्रकार ये जो जीव है चेतन के अंश जैसे है अंश तो नहीं वास्तव में चेतन टूट टूट कर आता हो ऐसी बात नहीं है प्रतिबिंब बनते हैं अंश जैसे लगते हैं वो पुरुष पृथक जड़वर्म से पृथक उत्पन्न करता है उसको पुरुष में चेतन तत्व उसके लिए निमित्त बनता है ये कहा पुरुषो ही सर्व चेतन सर्वम अचेतन जगत उपाधि तमक करता है सर्वम अचेतन जगत जितने भी अचेतन जगत है जगत में दो भाग है चेतन और अचेतन दो भाग में है अचेतन जगत मान हमारे शरीर आदि भी में आएगा अचेतन जगत जितने भी है उपाधिभूतम जो तो उपाधि बनना है चेतन के लिए उपाधि बनने वाली जगत है तम प्रधान उपाधि भूतम तमक प्रधान चेतन के उपाधि होने वाले जो अज्ञान है उपाधि है उस अज्ञान को प्रधान प्रधानमंत्री तमक प्रधान तम माने अज्ञान है उसको प्रधान प्रधान्य दे करके ग्रहण करके जनई थी उसके माध्यम से उत्पन्न करता है मैं दक्षिण प्रकृति सुचरा च रंग गीता नवोवद्या में कहा है ऐसा पैदा करता है कहा टिप्पणी दो नंबर के उपाधिभूतम तमो अज्ञानम प्रधानम यथात उपाधिभूत जो तो तम है अज्ञान है वो जिस प्रकार प्रधान और मुख्य हो सृष्टि में प्रधानता उसकी रहे से जड़ सृष्टि में तथा गृहित उस प्रकार से ग्रहण करके प्राधान्य उपादाय उस अज्ञान को प्राधान्य रूप से ग्रहण करके जग जड़ जगत की सृष्टि करता है ये अर्थ अतयव भाषा में कहते अतएव पुरुष कारणवाची प्राण पद में प्रयोग इसलिए तो पुरुष में जो कारणवाची शब्द है प्राणवाची अव्याकृत जगत के कारण कहा जाता है कारणवाची जो प्राण शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है अज्ञान को के माध्यम से जगत के सृष्टि करता इसलिए कारणवाचक जो अव्याकृत शब्द है उस प्राण में पुरुष में प्रयोग किया जाता है एवं चा, चा, चैतन्य प्रधान प्र, है अवस्थितान वही जो परमेश्वर जिसने तम को प्रधान करके माया को प्रधान जगत की उत्पत्ति की है वही चेतन पुरुष वही परमात्मा चेत चैतन्य प्रधान चैत स्वयं प्रधान होकर के चैतन्य प्रधान होकर अभी कम प्रधान में चेतन प्रधान होकर होता हुआ चेतसहा चैतन्य से चेतक ये सष्टी समास दिखाते हैं जैसे चेतस शब्द करता चैतन्य चैतन्य का अंश के समान है ये जो जीव जीतने भी होने वाले अंशवद अवस्थितान उसके अंश के समान रहने वाले प्रतिबिंब कल्पान प्रतिबिंब के समान है सूर्य के प्रतिबिंब के जैसे है जैसे सूर्य के प्रतिबिंब होते हैं सूर्य जैसे लगते हैं इसी प्रकार जीव जीतने भी हैं ये चेतन जैसे लगते हैं चेतन के प्रतिबिंब जीवा है जीवान आभाष भूतान वास्तव में चिरा भाष है चेतन नहीं चेतन के आभाष हैं ये चिराभास चिराभा चिरा सबसे आता है जीव जितने भी होते हैं चेतन का आभाष उस मुख्य चेतन का आभाष है आभाष भूतान चिराभास भूतान ऐसे उत्पाद इनको उत्पन्न करता है कहा एवं चेतन अचेतनात्मक अशेषम जगत असंकीर्ण संपादयति इसलिए दो प्रकार का जो जगत दिखाई पड़ता है जड़ और चेतन कुछ चेतन रूप में दिखाई पड़ रहा है कुछ अचेतन रूप में दिखाई देते हैं जड़ चेतन चेतनात्मक जो समस्त जगत है असंकीर्णम भिन भिन्न भिन्न करके उत्पन्न बदल रहा जड़ को उत्पत्ति करते समय अज्ञान को प्राधान्य देकर के और चेतन के उत्पत्ति में स्वयं प्राधान्य होकर उत्पन्न करता है असंकीर्ण भिन्न भिन्न संपाद संपन्न करता है यह सताम सत्वादेव प्रभव न संभवतीसाद पूर्वाधम चेष्ट शंका है महाराज ये जो में जो लिख दिया है प्रभव सर्व भावना सतामिश्चय विद्वानों का इस निश्चय है वेदांत के जो मर्मज्ञ विद्वान है उनका निश्चय है विद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति होती है अविद्यमान की नहीं कैसे हो सकता है ये शंका सताम भावान भावान पदार्थान जो विद्यमान पदार्थ है सताम विद्यमान भावान पदार्थ नाम जितने भी विद्यमान की ही उत्पत्ति कहा कार्य का पूर्वाध में कहा सत्वादेव होने से पहले से ही है फिर क्या उत्पन्न होना होगा यदि पहले से ही है विद्यमान की उत्पत्ति का अर्थ पहले से ही है वो पहले ही है तो फिर क्या उत्पन्न होना है शताम भावान सत्वादेव पहले से विद्यमान होने से विद्यमान आदेगा हाँ पहले से वो फिर प्रभव न संभवती उसकी उत्पत्ति संभव नहीं प्रभव उत्पत्ति संभव नहीं क्यों पहले विद्यमान है तो क्या उत्पन्न होना उसने ये शंका है अधिप्रसंग ऐसे तो अधिव्याप्ति दो साल जाएगा जो पहले से विद्यमान है उसकी क्या उत्पत्ति होनी है उत्पत्ति बने पहले न हो अब हो जाए तब उसको उत्पत्ति कहते हैं ये शंका उठाकर पूर्वार्धम चेकारिका का जो पूर्वार्ध भाग है प्रभव सर्वभावान सतामित विश्चय उसके व्याख्या करते कहा सताम विद्यमान कारिका में सताम शब्द है उसका अर्थ विद्यमान जो विद्यमान होंगे वस्तु तो उसी की उत्पत्ति होनी आए माने अपने उत्पत्ति कल्पित वस्तु जितने भी है अपने उत्पत्ति के पहले अधिष्ठान रूप से विद्यमान होते हैं किस रूप से अधिष्ठान रूप से विद्यमान रजु में सर्प है रज्जु रूप से है अपने रूप से नहीं है अपने रूप से तो वस्तु ही नहीं है कल्पित वस्तु होता ही नहीं बाचार, बाचारण विकारो नाम अधिक वास्तव में अपना स्वरूप तो होता ही नहीं अधिष्ठान रूप से होते हैं यही है सताम का अर्थ करना अधिष्ठान रूपेण विद्यमान अर्थ होगा ये भाष्य में कहते हैं सताम मान विद्यमान जो विद्यमान है मुनि का ही उत्पन्न होना है अब की उत्पत्ति हो नहीं सकती आगे कारिका में बहेंगे बंध्या पुत्रों न तत्व माया बाबिजा स्वेन अभिद्यात नामूप माया स्वरूपेण सर्वभाना विश्व तेजस प्राकभेदा प्रभव उत्पत्ति शवेन अत्मना टिप्पणी का स्वये मने सूय वास्तवस्वरूपेण अधिष्ठात्मना अपना जो वास्तव कल्पित वस्तुओं की जो अपना स्वरूप होता, होता है अधिष्ठान ही होता है घट घट बोलते हैं उसका जो स्वरूप है मिट्टी ही है मिट्टी में ही वो दिखाई पड़ना उसने उसका वास्तविक स्वरूप मृतिका है जो आकृति जो है वो वास्तविक नहीं है वो कल्पित है मिट्टी ही है वो रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ता है वो सर्प का वास्तविक स्वरूप रस्सी ही है सर्प नहीं श्वेरा स्तव स्वरूप अधिष्ठान बना है अपने वास्तविक रूप से विद्यमान किस रूप से ये तो कल्पित रूप से नहीं वास्तविक रूप से विद्यमान होते हैं वो उन्हीं की उत्पत्ति होती है वास्तविक रूप से बने अधिष्ठान रूप से विद्यमान होते हैं कल्पित वस्तु जगत सारा कल्पित है उसका जो अधिष्ठान है मूल कारण जिसको अभ्याकृत कहा उसमें कल्पित है उस रूप से विद्यमान है अभ्याकृत रूप से विद्यमान है ऐसे वस्तु की उत्पत्ति होती है कल्पित वस्तु एक अनजाती है करता, नाम रूप माया स्वरूपेण अविद्या के द्वारा रचा गया जो नाम रूप माया है नाम रूप ही माया स्वरूप है उसके लेकर सर्वभावान विश्व तेजस प्राज्ञ भेदा संपूर्ण भागवान विषय जितने भी हैं कौन है विश्व तेजस प्राज्ञ करके जिनको कहा प्रभव मन इनकी उत्पत्ति होती है अधिष्ठान में माने अधिष्ठान रूप से विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है यह समझना कैसे बक्षती से कहा आगे कारिकाकार स्वयं बोलेंगे तृतीय माने अद्वैत प्रकरण में कहेंगे सतो असतो माया जन्म तत्व तो नहीं वे जते बंध्या पुत्रो न तत्व माया बापी जाएगी ऐसा कहेंगे जो असत वस्तु होगा उसको ना वास्तविक उत्पत्ति हो सकती है जो असत वस्तु है उसके वास्तविक उत्पत्ति भी नहीं माया से उत्पत्ति भी नहीं दोनों नहीं हो सकते कल्पना से भी उत्पन्न नहीं कर सकते सबको क्योंकि वेदांत वेद तीन प्रकार की वस्तु है एक पारमार्थिक वस्तु है जो आत्मा जिसको बोलते हैं जिसमें सारा संसार की कल्पना होनी है जिसको प्राज्ञादी शब्दों से कहा गया था यहाँ वो वास्तविक है आत्मा जिसमें कल्पना की जाती है अधिष्ठान वास्तविक होता है एक व्यवहारिक वस्तु है जो घटपट आदि जितने भी है व्यवहारिक है एक सत्य है और एक व्यवहारिक है और एक असत है बंध्या पुत्र आदि जो बोलते हैं उसको असत कहते हैं हम लोग उसको असत मानते हैं योग सूत्र में कहा है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु सुन विकल्प विकल्प शब्द से योग सूत्र में कहा शब्द सुनाई पड़ता है ज्ञान हुआ जैसा लगता है कि वस्तु नहीं होता का कहा से पुत्र होना है बता तो बंधिया पुत्र वास्तविक रूप से भी बंधिया पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता और माया से भी पैदा नहीं हो सकता क्यों है ही नहीं ये जो अनिर्वचनीय वस्तु है सत्य से भिन्न वाले हैं उनके बारे में उत्पत्ति की चर्चा है जो अनिर्वचनीय जगत है बंधिया जैसा भी नहीं है और आत्मा जैसे भी नहीं है त्रिकाला बाधित भी नहीं है बाधित हो जाते हैं ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाते हैं प्रती का विषय होते हैं जो जगत ऐसी स्थिति है सचेत न बाध्यता असचेत न प्रतीयता यदि सत हो तो बात नहीं होना चाहिए जगत का जगत का बाद हो जाता है जाग्रत जगत स्वप्न में बाध है स्वप्निय जगत जाग्रत में बाध है सुसुप्त में दोनों का बाद है आत्मा का बाद नहीं होता सचेत न बाध्यता सत्य तो बात नहीं होना चाहिए इनका बाध हो जाता है अभाव हो जाता है असचेत न प्रतीयत बंध्यापुत्र को किसी ने देखा नहीं ये दिखाई पड़ रहा है प्रतीति का विषय बना हुआ है जड़त और बाद भी होता है इसी को तो अनिर्वेजने कहते हैं मिथ्या कहते हैं ये कल-, कल्पना बोलते हैं इन्हीं तो तो को असत वस्तु को कल्पना नहीं बोलते बंध्यापुत्र की कल्पना कोई होता ही नहीं कोई करेगा नहीं किसी भी अधिष्ठान में बंध्यापुत्र की कल्पना नहीं हो सकतीकार कायिका आकार कहे क्या क्या बक्षति जो बक्षति गौरपादार्य कहेंगे बंध्या पुत्रों का तत्व न माया जाए कहा बंध्या का जो पुत्र है बंध्या का पुत्र ही नहीं है वह वास्तविक भी उत्पन्न नहीं हो सकता है और कल्पना से भी उत्पन्न नहीं हो सकता असत की उत्पत्ति वो असत है असत की उत्पत्ति हो नहीं सकती इसलिए प्रभाव सर्वभावान सतामित भी निश्चय विद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति कल्पना से भी नहीं होती वास्तविक भी नहीं होती बंदया पुत्र का ठीक है बंदे पुत्रोटा तत्व बाप थे ऐसा कार्यकार स्वयं कहेंगे अद्वैत प्रकरण जाकर बोलेंगे इस बात को यदि ही असतमेव ब्रह्मलो स्रह्म ग्रहण द्वारा भाव असत प्रसंग यदि असत के जन्म होने लग जाए उत्पत्ति होने लग जाए तो ब्रह्म भी असत होने लग जाएगा क्यों कारण का धर्म कार्य में अनुगत होगा तो अगर यहां असत असत प्रतीत हो रहा हो तो इसका कारण भी असत होगा तो ब्रह्म के अस्तित्व तो भी समाप्त हो जाएगा यदि असत उत्पन्न हो जाए तो एक यदि असतान एवं जन्मस्यात यदि अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती हो तब तो ब्रह्म अव्यवहार है ब्रह्म को व्यवहार के योग्य तो नहीं दृष्टिकोण होता नहीं है व्यवहार के योग्य तो वस्तु है ही नहीं इसलिए वो भी असत सिद्ध हो जाएगा ग्रहण द्वार अभावार प्रत्यक्षादि प्रमाण का अभाव है ग्रहण के द्वार तो है नहीं कोई द्वार दरवाजे नहीं है ये तो जगत को में सत सत्य जो दिखाई पड़ता है घट पट पटअसन मठ असन सत सत सत सब में सत लगता है तो सत कारण सिद्ध हो जाता है अगर कार्य में असत असत असत होने लग सारा असत सिद्ध हो जाए तो असत अन्युत हो रहा तो कारण भी असत होगा इसलिए ग्रहण के द्वार अभाव होने से असत्य प्रसंग ब्रह्मणों भी असत्य प्रसंग ब्रह्म के असत्त्व आ जाएगी इसलिए विद्यमान वस्तु की ही उत्पत्ति होती है किंतु तो अपने रूप से विद्यमान नहीं ध्यान देना है अधिष्ठान रूप से विद्यमान मिट्टी में घट की उत्पत्ति होती है मिट्टी रूप से विद्यमान घट की उत्पत्ति होती है अपने रूप से विद्यमान नहीं सांख्य लोग जैसा मानते हैं सांख्यों का कहना है मिट्टी के भीतर घड़ा छिपके बैठा हुआ है जैसे घर के भीतर मनुष्य बैठा हुआ है निकल आता है प्रवेश करता है बाहर आता है जैसे एक सांप में घुसता है बाहर आता वो गंदा ऐसे मानते हैं वो आविर्भाव तिरुभाव मोह उत्पत्ति और लय वाली शब्द नहीं होता सांख्यों में यहाँ पर यह है जो ये अनिर्वाच्य जगत जितने भी है तीन प्रकार के देखना एक तो आत्मा है सत्य है एक असत है जैसे नर आदि बोलते हैं आकाश कुसुम आदि बोलते हैं बंध्यापुत्र आदि बोलते हैं सबका प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता प्रती का ज्ञान का विषय बनता ही नहीं वो असत असत्य जाता है तीसरा जो अनिर्वाच्य जगत है कभी ज्ञान का विषय बना हुआ है बाद में लोप लुप्त हो जाता है जिसको मिथ्या बोलते हैं अनिर्वाच्य बोलते है, जैसे रज सर्प आदि रजु में सर्प नैये भी नहीं कह सकते है भी नहीं कह सकते हैं दिखाई दे रहा है नहीं ये कैसे कहेंगे आए कहेंगे तो थोड़ी देर में बाद हो जाता है कहाँ का आए होता पता ही नहीं लगता वैसे ये जगत है जिसको लेकर के आज अमता ममता आदि करके हम चल रहे हैं जागृत में स्वप्न में खो जाता है हम दूसरे स्थान में होते हैं दूसरे देश में होते हैं ये हमारे पास होता ही नहीं है जो संपत्ति हमने यहाँ एकत्रित किया वो स्वप्न में गया सब चले गए और जो स्वप्न में जो एकत्रित करते हैं यहाँ खोल जाते हैं सब कुछ नहीं है तो बाद हो जाता है और अगर असत कहेंगे बंध्या पुत्र आदि के समान इसको असत बोलेंगे तो प्रतीति का विषय नहीं होना चाहिए प्रतीति का विषय है अर्थ क्रिया कारिता है प्रतीत का विषय है ज्ञान का विषय बना हुआ है तो इसको इसको कहते हैं कल्पित कहते हैं ऐसे वस्तु की उत्पत्ति होती है और इस रूप से अधिष्ठान रूप से विद्यमान है पहले से जांच जिसकी कल्पना होती है अपने कारणों में कार्य की कल्पना होती है उसमें वो विद्वान है अधिष्ठान रूप से अपने रूप से तोारण विकारों नाम प्रत्येक सत्य अपने रूप से तो विद्वान नहीं है वो जैसे सांख्य मानते अपने रूप से विद्यमान है ऐसा नहीं अधिष्ठान रूप से विद्यमान वस्तु कल्पना की एक कहा दृष्टम तो है क्या देखा है रज्व सर्पादी नाम अविद्यात माया बीज उत्पन्ना नाम रजादी आत्मा सत्व यही दृष्टान्त दे रहे हैं देखो जगत में तो विवादास्पद बना हुआ है ये जगत उत्पन्न होता है अधिष्ठान रूप से विद्यमान जगत की उत्पत्ति होती है कहना चाह रहे हैं आत्मा से यानी सुश्रुप्तिकालीन आत्मा को अधिष्ठान बनाया हुआ है यहाँ प्राज्ञा आत्मा को तो देखा है कहा देखा है जो जहां प्रातिभाषिक सत्ता हम जिसको स्वीकार करके बैठे वो दृष्टान्त बना रहे हैं कैसे रज्जु में सर्प दिखता है दृष्टम चाह रजु सर्पादी राम जो रज्जु में सर्पादी दिखाई पड़ते हैं वो सर्पादी जितने भी होते हैं सर्प नहीं होता है जलधारा होता है क्या क्या होता है वहां बहुत कुछ होता है भूषित्र है और मरुभूमि में, में जल दिखाई पड़ता है ठाणों में पुरुष दिखाई पड़ता है शुक्ति में चांदी दिखाई पड़ता है सब भ्रम है ऐसा होता है रज्जु सर्पादी राम माया बीजे उत्पन्न अविद्या के कारण माया बीज से उत्पन्न है।, है, है, है माया बीज माया रूपी बीज से उत्पन्न है बीज है माया अज्ञान रूपी बीज से अविद्यालन है इनका रज्वादी आत्मा सत्व रजिप से अस्तित्व है उसके किसके जो रुजु में भाषने वाला सर्प के अस्तित्व तो है विद्यमान है किस रूप से अधिष्ठान रूप से रज्जु रूप से उसके अस्तित्व तो है सर्प है तभी तो दिखाई दे रहा है रज्जु रूप से है अपने रूप से नहीं अपने रूप से तो बाचारिकारो नाम मृतिका जो सत्यम नाम मात्र है अपने रूप में तो कुछ है नहीं हो रूप में है ये कहा इसी प्रकार यहां भी जो जगत है तो एक कल्पना का अधिष्ठान यहाँ प्राज्ञात्मा है व्याकृत है उसी तदरूप उस रूप से यह सत्य है क्योंकि सदैव सोम्यग्रे आशीर कहा इदम अभी जो व्याकृत जगत है स्थलीभूत जगत है नाम रूप जिसमें लगा हुआ है इस जगत में मकान दुकान आदि शरीर आदि नाम दिया जा रहा है जिस जगत को इसके उत्पत्ति के पहले किस रूप में था यह सतरूप में था विद्यमान था अधिष्ठान रूप था कारण रूप था विद्यम नहीं था, विद्यमान था सदम सद आस तो विद्यमान था। तो विद्यमान यही यही उत्पत्ति होती है। यही। है। का निश्चय ये कहा। ये भाष्य में कहते हैं, नई सर्प निराशपदा रज्जुसर्पमृग तृष्टि क्वचि उपलब्ध्य निराशपदा बिना के निर्गतम आस्पदों ऐसा होते निराश जिनके आस्पद बने अधिष्ठान न हो ऐसे वस्तु आधार सिलाई न हो ऐसे वस्तु कहीं रचित क्वचित न उपलब्ध किसी व्यक्ति के द्वारा भी कहीं भी उसे उपलब्धि नहीं होती ऐसी वस्तु कैसी वस्तु वो निराशप वस्तु रज्जु सर्प में भाषने वाले सर्प को रज्जु सर्प कहते हैं रज्जु अलग सर्प अलग नहीं दोनों एक ही है यहाँ रज्जु में जो वास रहा है उसको रज्जु सर्प एक दूसरा बृततृष्णगा यहाँ मृग कहते हैं रेत में जो रेत चमकता है तो हमको जल दृष्टि हो जाती उसको मृग दृष्टि का बोलते हैं ऊसर भूमि में जो जल बुद्धि हो जाना मरुभूमि में जल बुद्धि हो जाना इत्यादि जो वस्तु है क्वचित उपलब्ध थे केन्द्र जिन निराशपद नहीं होते उनका आश्रय जरूर होगा रज्जु में सर्प रजु सर्प दिखाई पड़ेगा तो रज्जु जरूर होगा होगी रज्जु तभी सर्प दिखाई देगा जल दिखाई पड़ता हो रेत में तो रेत जरूर है वहां उसका आधार रेत होगा रेत समक रहा है निराशपद के नचित कोचित न उपलब्ध उपलब्धिंते किसी के द्वारा भी कोई भी व्यक्ति कितने भी बड़े हो विद्वान हो उसको बुद्धिमान हो और कहीं भी हो ऐसी वस्तु नहीं उपलब्धि नहीं होती है अधिस्थान के बिना कल्पित वस्तु स्वतंत्र रूप से कहीं मिलते नहीं नहीं निराश पदा रज्जु सर्प मृग तृष्ठ का यह कुचित उपलब्ध के नचित निराश पद आश्रय ही मानी जहां भी कल्पना कर दे तो उसके आश्रय जरूर है ऐसे जो रज्जु सर्प है रज्जु में भाषने वाले सर्प को रज्जु सर्प कल्पित सर्प उसके आश्रय है रज्जु और मृग तृष्ठ का मृग मानी मृग तृष्ठा मानी मृग प्यासा होता है उसको देख जल बुद्धि होकर के मृग भागता रहता है मरुभूमि में हरिण भागता है जल मिलना नहीं है इसलिए मृग तृष्णा का उसकी जो तृष्णा मृग की तृष्णा वो जल को मृग तृष्णा क्या कहते हैं बरूबरी से क्या कहते हैं कई आए उसका नाम ऐसे जो वस्तु है क्वचित किये ना उपलब्ध बनते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा भी कहीं भी ऐसे वस्तु उत्पल्ति नहीं होती जो उपलब्ध होते हैं वो अधिष्ठान के साथ ही होते हैं और अधिष्ठान की सत्ता ही उसमें बांसते हैं सर्पो अस्थि बोलते हैं ना तो वह अस्तित्व तो किसका है रज्जू का है रज्जू के अस्तित्व तो वह सर्प में दिखता है ऐसे है यथा रज्वान्ग सर्प उत्पत्ति रज्वात्म सर्प सर्वे आशित जैसे देखो दृष्टांत और समझा रहे हैं कि जगत उस आत्म रूप से सब था अपने रूप से तो जगत नाम की वस्तु नहीं है रज्वाम, जैसे रज्जु में ऋषि में प्राक सर्प उत्पत्ति सर्प उत्पत्ति के पहले अवस्था सर्प उत्पन्न होने के बाद तो भयभीत हो जाएंगे आप सर्प बुद्धि हो जाएगी रज्जुक हो जाएगी प्राग सर्प उत्पत्ति है सर्प उत्पत्ति के पहले जो है स्थिति है रज्वात्म सर्प संस रज्जु रूप से सर्प होता हुआ ही रहता है सर्प है विद्यमान सर्व की उत्पत्ति होती किस है किस रूप से विद्यमान है अधिष्ठान रूप से कल्पना के अधिष्ठान रूप से कल्पित वस्तु विद्यमान होता है अपने रूप में तो अभी तो विद्यमान है ही नहीं वस्तु ही नहीं क्या विद्यमान होना अधिष्ठान कुछ विद्यमान है माने वेदांत के जो सत्कारिद ऐसा सतकारीवाद है कार्य सत है किस रूप से अधिष्ठान रूप से सत है सांख्यों का सत्कार्य कार्य ही सत है वो भी सत्कार्यवाद है वेदांत भी सत्कार्यवाद दोनों में यह अंतर है वेदांत के सत्कार्य में अधिष्ठान रूप से सतह कार्य अपने रूप से तो है ही नहीं यही है एवं इसी प्रकार सर्वभावान जैसे रज्जु में सर्प उत्पत्ति के पहले सर्प होता ही है उसी की उत्पत्ति होती है विद्यमान सर्प की ठीक इसी प्रकार एवं सर्व भावान सभी ब, जितने भी वस्तु है, हैं पदार्था विषयाना जितने भी भाव मन विषय है जितने भी विषय है अभी जो दिखाई पड़ रहे हमारे सामने हैं, हैं। उत्पत्ति प्राग उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में आ, ये जो जगत की उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में जब देखते हैं उत्पत्ति प्राग प्राण बीजात्मा एवं सत्व प्राण से अत्याकृत कहा क्योंकि सदैव सौम्य जमग्रे आसित छांदो के प्रकरण लाए थे इसलिए प्राण कहा प्राण है रूप से जो बीज रूप है प्राण इनके बीज को उन्हें प्राण है जगत का बीज प्राण माने अज्ञान विशिष्ट आत्मा को प्राण शब्द से कहा है अज्ञान विशिष्ट आत्मा माने जिसको ईश्वर कहते हैं उसको प्राण शब्द से कहा हुआ है छांदो के हिसाब से बोल रहे हैं प्राण बीज आत्मना प्राण रूप जो बीज है उस रूप से आत्मना माना स्वरूपेगा उस रूप से सत्वम ये जगत भी सत, सत है उस रूप से इसलिए विद्यमान की ही उत्पत्ति होती है सब जगत पहले से ही है सदैव सौम्य जमुग्रे आशी थी इसी वाक्य को विचार करते हैं तभी सिद्ध हो जाता है इसका तो अपने रूप से नहीं अधिष्ठान रूप से ये जो अभी कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है इसके सृष्टि के पहले सत ही था ऐसा बोलते अधिष्ठान रूप से विद्यमान था ये अपने से नहीं ऐसे की उत्पत्ति होती है अधिशान विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है अब विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती दृष्टांत दृष्टान ने बंदे न जाए थे ये तृतीय प्रकरण में कहेंगे अद्वैत प्रकरण में खरगोश के सिंह आदि जो होते हैं वास्तविक भी उत्पन्न हो सकता कल्पना से भी उत्पन्न हो सकता श्रुतिर तो बी इसलिए श्रुति भी इस विषय में कहती आगे हेतु से कहते हैं स्मृति भी कहती है क्या बोलती है ब्रह्म व इदम इदम ये जो कुछ अभी वर्तमान में जो, जो कुछ दिख रहा है इसको इदम से लेना है जो वर्तमान में जो कुछ भी जगत है इदम जगत ब्रह्म ही है घट वृत्ति का ऐसा समझना है घट क्या है मिट्टी ही है ऐसी दृष्टि होना अधिष्ठान में जाना मान अधिष्ठान रूप से इसकी सत्ता है अपने रूप से नहीं ऐसा समझ रहा है ब्रह्म व इदम इदम जगत ब्रह्म जगत ब्रह्म ही तो है ऐसा एक नंबर टिप्पणी नहीं सर्वसे ब्रह्माधिष्ठान तत्व तो मंत्र ब्रह्मत्व सब ये जो सब इदम सर्वम लेना है सबका ब्रह्म हुए बिना इसका अधिष्ठान ब्रह्म हुए बिना ये ब्रह्मत्व तो होना संभव नहीं है इसमें ब्रह्म रूप हो जाएंगे तब ये ब्रह्म रूप हो पाएंगे अपने रूप से ब्रह्म रूप नहीं है ये नाम रूप तो मिथ्या है और भाष्य में और शुरू देते हैं, में आत्मय आत्मय अग्रे आशीत इदम अग्रे आत्म व आशीत इदम जगत अग्रे सृष्टि प्राक काले सृष्टि के पूर्व अवस्था में अग्रे सृष्टि के पूर्व अवस्था में ये जो जगत है इधम जगत ब्रह्म आशीत ब्रह्म ही अपने रूप में नहीं था सर्प पैदा होने के पहले रज्जु ही था वो सर्प रज्जु रूप में ही था ऐसे ही। ये जगत भी आत्म रूप में था ईश्वर ब्रह्म तो रूप में था उत्पत्ति के पहले ऐसा श्रुति कहती है इति, इत्यादि श्रुति भी ये सिद्ध करती है कहा सर्वम जनयती प्राण अभ सबको उत्पन्न करवाता है कहा ये जनयती जो है ना ऋजंत प्रयोग है जायते होता है प्रयुजकर्ता में जायते बनता है और प्रयोजकर्ता में बनेगा जनयती हिच लगाया हुआ है जन धातु दिवादी का होता है जहां और जाल लग जाता है, है। जायती बनता है सर्वम जनयती प्राण प्राण माने को अभ्याकृत तत्व जो ईश्वर जिसको कहा जाता है परमात्मा कहा जाता है जिसको शुद्ध ब्रह्म नहीं सबको पैदा करता है प्राण चेतोशंग प्राण पैदा करता, माने करता। है माने अप्याकृत जो ईश्वर माया विशिष्ट सबल ब्रह्म है वो सबको पैदा करता है परवाता है चेतोशुन में चेतोशु अंश व ही रवे जैसे सूर्य के अंशु होते हैं किरणें होते हैं उस प्रकार ये जो जीव है उस परमात्मा के किरण जैसे है ये बोला जा रहा है अंशभ इव रवे दृष्टान्त है जैसे रवे रवि का सूर्य का अंशु होते हैं किरणें होते हैं उसी प्रकार चेतोन चेतस चेतो चेतोशे कहा है चेतन के जो अंशु होते हैं उनको चेतोशु चेतनश चेतु बोलेंगे चेतन वो का भगवते हैं चेतन सुन है ये चेतन के अंशु माना सम, वो आत्मा की जो चिन्हगारियां है समझो जीव चिदात्मक ये चे, चिदात्मक पुरुष जला जलार का जो चिदात्मा है माने अधिष्ठान जो ये जीवों के अधिष्ठान जो चिदात्मा है उसका चेतो रूपा चेतन स्वरूप है ये भी कौन ये उत्पन्न होने वाले चिदात्मा के चेतन रूप ये जीव है जितने जलार्क समाह जैसे कैसे चेतन माने उसके चैतन्य चे, चे, एक एक करके अंश निकल के आया ही जीव बन गया ऐसा नहीं समझना ईश्वर अंश जीव अविनाशी आदि इत्यादि है मंशो जीवलो के जीव भूता सनातन इत्यादि जगह जगह जग जग अंश सब का प्रयोग है अंश माने परमात्मा टूट पर करके आगे बैठा है ये नहीं समझना कैसा है जलार्क समाह जैसे सूर्य एक ही होता है सूर्य टूट टूट करके नहीं आता पानी में टूट टूट के आकर के अलग अलग हो जाता है ऐसा नहीं होता जैसे जल में पड़ने वाला सूर्य के प्रतिबिंब के समान है यह वह आत्मा एक ही है जैसे जैसे शरीरादि बन गए अंतकरण बना उपाधि में दिखने लग गई जैसे सूर्य गगन में एक ही है जितने घड़े में पानी भर देंगे उतने घड़े में सूर्य दिखने लग गया तो वो अंश है उसका सूर्य का अंश कहा जाता है वास्तव तो में अंश नहीं है यानी कि सूर्य टूट करके आ गया हो ऐसा नहीं ठीक इसी प्रकार यहां भी परमात्मा में कोई खर्च नहीं आता अनंत जीव निकलने पर भी निकलता ही नहीं हैं उद्योग है। तो जितने उपाधि बन गए वहां दिखाई पड़ता है ऐसे ही का समान कहा जल में भाषने वाले अर्क माने सूर्य के समान ये जो जीव जितने भी हैं वो चेतन का अंश है इस प्रकार के समझ रहा। का समझना अंश माने वास्तविक अंश नहीं समझना जहां भी अंशांशी भाव में प्रयोग होता है तो ऐसे प्रयोग करना बिंब प्रतिबिंबवाद को लेकर के अर्थ करना न टूट के आ जाता हो जलावर का समा प्राग्ञ तेजस विश्व भेदेना ये जो जीव है ना तीन तीन रूप से विशिष्ट है कभी प्राग्य रूप में होते हैं कभी तेजस में होते हैं कभी ये इसमें विश्व में होते हैं प्राग्ञ तेजस विश्व भेदे ना केवल मनुष्य में ही नहीं समझ रहा ये तीन भेद सब में है कहते हैं प्राणी मात्र में जो चौराशिला की ओर में प्राणी ये सब में प्राज्ञा तेजस विश्व भेद ना देव तीर आदि भेद भेदेश देवता शरीर हो चाहे पशु आदि का शरीर हो जितने भी शरीर बने हैं सब में है ये तीनों बन जाते हैं विश्व तेजस प्राज्ञा अवस्था भेद सभी को है सभी का जागृत अवस्था है प्राणी मात्र कहते नहीं की मनुष्यों का होता हो तीन अवस्था सभी की अवस्था तीन होते हैं जागृत स्वप्न सुप्ति सबके है तो जागृत के अभिमानी को विश्व कहते हैं और स्वप्न के अभिमानी को तेजस कहेंगे सुसुप्त के अभिमानी को प्राग्ञ बोलेंगे सभी में है यही है प्राग्ञा तेजस विश्व ना देव तीग आदि देह वेदेश देवत, देवता आदि हैं, पशु आदि हैं इत्यादि देह विशेष में के माना ये भाषित होने वाले जितने प्रतिबिंब के समान है सूर्य के प्रतिबिंब के समान जीव है जो चेतोन शोन करके जिनको कहा इनका चेतन सभा को चेतन सभा का ना मानना प्रथमचन हो जाएगा ये जितने भी हैं तान उन चेतन सून अब लगा देना उनको पी पुरुष पैदा करता का पुरुष पृथक विषय भाव विलक्षण विषय भाव से विलक्षण है ये कौन ये चेतन वाले जीव जल से विलक्षण है ये जीव पुरुषा पुरुष मानो जो परमात्मा है जिसको प्राण शब्द से कहा था वही इसमें तो पैदा करता है माना निमित्त तो बनता है माना सूर्य यह प्रतिबिंब को पैदा करता है यह नहीं समझना सूर्य प्रतिबिंब के लिए निमित्त बन जाता है उसी प्रकार उसे परमात्मा या जीवत्व के लिए निमित्त बनता है क्यों या उपाधि बन जाती है तो बासना लग जाता है यानी कि सूर्य प्रतिबिंब को बनाता है जल में प्रतिबिंब को बनाता आकर के ऐसा नहीं है उपाधि होगी तो दिखने लगा वैसे यहां भी है पुरुष मारे को तो पुरुष है जिसको प्राण शब्द से कहा था पुरुष पृथक जड़ वर्गो से अलग विषय भाव विलक्षणाम पृथक का विषय भाव से विषय भाव दो जो है जड़ और चेतन जड़ वर्गो से अलग पृथक विलक्षणाम अग्नि विष्फुलिंगव जैसे अग्नि की चिलगारियां निकलती उस प्रकार से जीव उस तरह से समझना इनको अग्नि विष्पुलिंगव अग्नि के जैसी चिन्हगारी है उसके समान समान जैसे अग्नि और अग्नि के चिनगारी में एक ही लक्षण होता है जो काम अग्नि करे वही काम भी ठीक इसी प्रकार एक ही लक्षण वाला जो अपना स्वरूप है चेतन वैसे चैतन्य देता है मैंने निमित्त बनता है इसके लिए कहा अग्नि विश्ववत सालक्षणाम सलक्षण वाले और कुछ तो विलक्षण पैदा करेगा जड़ वर्गो को अपने से विलक्षण में करेगा और चेतन के लिए सलक्षण सलक्षण जलार्क के बच्चे केवल अग्नि फूलेंगे फुलिंग विस्फुल के समान सत्य नहीं समझना जलार के के समान है ये तो बिंब प्रतिबिंब बात को लेकर के चलना ये कहा जलार के के समान जल में भाषने वाले सूर्य के समान जितने उपाधि बन गए उतने सूर्य दिखने लग गए वास्तव में सूर्य ने बनाया नहीं उनको इस प्रकार जीव लक्षण जीव लक्षण है जितने भी जीव स्वरूप जितने भी उनको उत्पन्न करता है करवाता है करता है कहा इतरान और इतर है जड़वर्ग है दूसरे चेतन इस तरह से हो गया और बाकी जो जड़वर्ग हैं शरीरारी भाग हैं ये सब इतरान सर्वान भावान प्राणो बीजात्मना करती वो तो जो प्राण मानी बीज रूप से पैदा कराता है अध्याकृत रूप से मानी उपाधि को प्राधान्य देकर के अन इतर को जीव से इतर को पैदा करता है और स्वयं प्रधान होकर के जीवों को पैदा करता है क्योंकि जीव में चैतन्य प्रधान दिखाई पड़ता है और बाकी जगत में ये अज्ञान की प्राधान्य है जड, जड़ता की प्राधान्य है अज्ञान जड़, जड़ है जड़ता की प्राधान्य है तो दोनों तो सत्य तृत्य कृत्य ब्रह्मसुद्रध्यास में कहा है ये जो कुछ बनाया गया है दो मिलकर बना हुआ है जड़ चेतन मिलकर बना है खाली जड़ से भी कुछ नहीं होगा चेतन मात्र से कुछ नहीं दोनों मिलकर बना हुआ सर्वान भावान प्राण जनैति कहा दृष्टांत देते हैं मुंडक में आया है जैसे मकड़ी जो होती है उर्ण नाभि नावी में ऊन है जिसके ऊन जिसके नावी में है ऐसा उर्ण नाभी मकड़ी का दृष्टांत देते हैं मकड़ी जो जाल बनाती है जाल बनाने के लिए कहीं से मटेरियल लाती नहीं है स्वयं बनती है स्वयं बनाती है वैसे वो अत्याकृत तत्व तो एक था बनाने वाला भी वही है बनने वाला भी जो दो रूप में बनना है जड जड़चेपन भाव में विभक्त होना वो भी वही है दो नहीं है मटेरियल भी नहीं लाना है निमित्त अभिन्न उपादान कारण एक ही है निमित्त कारण भी वही है उपादान कारण भी वही है एक कारण भी कहा और यदा अग्नि छुद्र पिस्पुल इत्यादि का ये भी कुंडक में है जैसे अग्नि से छोटे छोटे कण निकल जाते हैं चिन्हियां निकलती है उसी प्रकार इस आत्मा से सारी जीव निकला है इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुति से शुद्ध स्रुत होता है जड़ चेतन वर्ग की यही समझना विद्यमान है पहले से ही अधिष्ठान रूप से विद्यमान की उत्पत्ति अब विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है दे दिया बात न बंदया पुत्रों ध्यान रखना यहाँ का सत्कार के बाद ऐसा समझना वेदांत के सत्कार के बारे में यह है सांख्यों का जैसा सत्कार्य नहीं समझना ठीक है श्वेन अधिष्ठात्मना विद्यमान एवं अविद्यात माया मैं आरोपित तो स्वरूपम तेना प्रत ये कैसे उत्पन्न हो सकता है तो कहते हैं स्वयं बना विद्यमान अपने स्वरूप वास्तविक स्वरूप से विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है कल्पित वस्तु अधिष्ठान रूप से विद्यमान है अपने रूप से नहीं उन्हीं को कल्पि, कल्पना में उत्पन्न दिखाना है स्वे न अपने स्वरूप से अधिष्ठान रूप से विद्यमान नामे विद्यमान जो वस्तु है उनका ही अविद्यातम मायामयम ये जो मायामय रूप जो पैदा हो जाता है जैसे रज्जु में सर्प पैदा होता है वो सर्प पहले रज्जु रूप से था तो अब अज्ञान के कारण से मायामय शरीर एक आ गया कौन सा आ गया सर्प रूप में आ गया मायामय अविद्यातम मायामयम आरोपित स्वरूपम और रज्जु में जो सर्प दिखता है आरोपित स्वरूप है वास्तविक स्वरूप तो रज्जु है उसका आरोपितम तेरह आरोपित स्वरूपेणा उस, आरो उस आरोपित स्वरूप के द्वारा तेना आरोपित स्वरूपेण उस आरोपित स्वरूप के द्वारा फलोगा संबल हाँ विद्यमान वस्तु की आरोपित रूप से उत्पत्ति हो सकती है रज्जु में सर्प रज्जु रूप से विद्यमान था वो सर्प किन्तु आरोपित रूप सर्प रूप से पैदा हो गया रज्जु रूप से विद्यमान सर्प सर्व आरोपित सर्वरूप से पैदा होता हो सकता है ऐसा वेदांत के सत्कारिद ऐसा है उत्पत्ति आदि चर्चा इसी है अपने रूप में तो वस्तु है ही नहीं वो आरोपित रूप से है।, यही है यहां पर सब एक विद्यमान वस्तु अज्ञान विशिष्ट आत्मा है वो विद्यमान वस्तु है उसे वे सारा आरोपित है ऐसा समझना कहा ठीक में आ गया असजन्म निरसनम अंतरेण कथम सज्जन्म निर्धारयतम शक्यम आसं क्या है? सत का ही जन्म होता है करके कैसे बोल दिया असत का जन्म नहीं सोचता पहले इसका खंडन तो करो उसके बिना कैसे बोल दिया कि सत का ही विद्यमान का ही जन्म होता है उत्पत्ति होती करके कैसे बोला अगर विद्यमान की उत्पत्ति होती हो तो पहले अविद्यमान की उत्पत्ति हो नहीं सकती इसके लिए दृष्टांत देना पड़ेगा प्रमाण देना होगा यह अपूर्वादि की शंका है असत जन्म निरसन अंतरेगा असत जन्म के खंड के बिना खंडन के बिना निरसन खंडन के बिना कथम सद जन्म निर्धारित हम सकम सद जन्म होता है उत्पत्ति होती कैसे निर्धारित किया जा सके इस शंका आ गए उत्तर देते हैं बक्ष प्रमाण देंगे कारिकाकार प्रमाण देंगे क्या प्रमाण देंगे बंध्यापुत्र तत्व न माए अदाप जाए थे बंध्या पुत्र जो होता है न वास्तविक रूप से उत्पन्न हो सकता है न माया कल्पना से भी उत्पन्न नहीं हो सकता वो असत है वो तुच्छा है ये तो असत का जन्म नहीं हो सकता यह खंडन हो गया तो फिर किसरा होगा यदि जन्म होता है तो सत का ही होता है अधिष्ठान रूप से विद्यमान जो वस्तु है उसी के आरोपित रूप से जन्म होता है आत्म रूप से विद्यमान वस्तु के जगत रूप से उत्पत्ति हो सकती है कल्पना में आरोपित रूप है जगत रूप सत्य नहीं है आरोपित है ई टीका जन्म पूर्वम सर्वस्य सत्व कारण व्यापार साधत्व सिद्धे मिथ्यात्व कथम सताम एव प्रभु पूर्वादि पूर्वादी अब उभय उभय रज्जू इधर पकड़ो तब भी फसेंगे इधर पकड़ो तब भी फसेंगे दोनों तरफ से फंसाने के काम करने जा रहा है पूर्वादि पूछता है जन्मना पूर्वम सर्वस्व सत्वे चन्म से पहले ही पहले ही से उत्पत्ति के पहले ही सब विद्यमान है फिर कारण के व्यापार करने की क्या आवश्यकता है घाटी मिट्टी में पहले से है तो दंड चक्र आदि दुनिया भर के सामग्री एकत्रित करना कुबलाल आदि को दंड आदि घुमाना क्यों करना पड़ेगा कारण व्यापार व्यर्थ हो जाएगा यदि पहले उत्पत्ति के वस्तु विद्यमान हो तो कारण में जो व्यापार होता है कार्य उत्पत्ति के लिए वो निरर्थक होगा एक जन्मना पूर्व सर्वस्व सत्वे सभी वस्तु जन्म से पहले ही शता क्योंकि प्रभव सर्वभावान सतम आपका ये सिद्धांत है जो भी वस्तु होते हैं उत्पत्ति के पहले विद्यमान विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती कह रहे है। तो जन्मन पूर्व जन्मना पंचमी है जन्म से पहले ही उत्पत्ति से पहले ही सर्वस्व सत्य है सभी वस्तु यदि विद्यमान है होने पर क्या होगा कारण व्यापार साध्यत्व सिद्ध है कारण व्यापार से साध्य सिद्ध नहीं होगा उसमें उसकी उत्पत्ति के कारण व्यापार करने की आवश्यकता ही नहीं है वो जब क्यों बनाना घर चाहिए मिट्टी में है ही है पहले से दंड चक्र आदि के व्यापार करने की आवश्यकता क्या है उसकी कपड़ा चाहिए तो धागा में पहले से कपड़ा है विद्यमान है तो फिर जुलाहा आदि गुणकर साधन आदि की आवश्यकता है या तूरी बीमा आदि की कोई जरूरत नहीं व्यर्थ हो जाएगा और मिथ्यापेचा तो फिर अगर नहीं मिथ्या कहेंगे सत्य नहीं जन्म न पूर्व सर्वस्व सत्य जन्म के पहले मिथ्या है उत्पत्ति के पहले मिथ्या होगा तो कारण व्यापार से पैदा करेंगे ऐसा मानेंगे मिथ्यात्व कथम सताम प्रब यदि कारण व्यापार के पहले तो फिर आपने शतामिशय कैसे कर दिया विद्यमान की ही उत्पत्ति होती है क्यों कहा मिथ्या की भी तो उत्पत्ति होगी ना कारण व्यापार के पहले अगर वो मिथ्या है तो उसकी उत्पत्ति होने तो फिर शताम यदि विनिश्चय कैसे कह दिया शंका है मिथ्या तीन नंबर टिप्पणी असत्व कारण व्यापार के पहले नहीं है यदि अविद्यमान है वो नहीं है तो फिर सताम इति तो विनिश्चय कैसे बोल दिया आपने वो तो दोनों की होगी असत्य असत हंगीकार शतामेव प्रवृत्ति की प्रतिज्ञा भंगा पत्ती तो क्या होगा असत्व यदि कारण व्यापार के पहले वस्तु तो असत है ऐसे स्वीकार करेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया की हानि होगी प्रतिज्ञा क्या आपका सताम एवं विनिश्चय विद्यमान की ही उत्पत्ति होती है कहा विद्यमान की उत्पत्ति होगी प्रतिज्ञा हानी एक दोष है यही सन है इसके उत्तर में ये उत्तर देते हैं रहस्य में कहा यदि ही असदाम व जन्म सियात यदि असत के जन्म होने लग जाए तो जगत को असत असत असत कहेंगे तो सत सन घाटा नहीं बोलेंगे असत घटा असत पटा असत मनुष्य सब में क्या लगेगा असत तो लग जाएगा तो कार्यगत तो धर्म से कारण भी असत सिद्ध हो जाएगा इसमें जो सत, सत, सत का प्रयोग हो रहा है हर वस्तु में घटासन बोलते हैं है जो सत करके बोला जाता है वो सत्य होता है घटासन पटासन मठासन हर में अस्तित्व तो लगता है अस्ति हाँ, ये आत्मा का रूप होता है अस्थिभा तीन रूप आत्मा का होता है हर वस्तु में तो ये अस्तित्व को लेकर ही वो आत्मा के सिद्धि हो जाती है क्योंकि कार्य में जो अनुगत धर्म देख करके कारण जरूर है कारण का धर्म कार्य में आया हुआ है अस्तित्व यही देखकर के आत्मा का ज्ञान होना है अस्तित्व रूप से अगर यहां असत तो हो जाएगा तो कारण भी असत सिद्ध हो जाएगा असत अन्य होने से कारण का धर्म असत आया यही सिद्ध होगा यही कहते सिद्धांत कर रहे यदि असदा में वह जन्म से असत की जन्म होने लग जाए विद्यमान के तो ब्रह्म अव्यवहार है व्यवहार के योग्य वस्तु तो है ही नहीं ब्रह्म व्यवहार के के प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का विषय तो है ही नहीं घटसन पटासन मटसन इसी अस्तित्व के माध्यम से वह है करके जानना है ग्रहण द्वारा अभा फिर ग्रहण द्वारा है वस्तु में जो सत्यत सत, सत लगा हुआ होता है इसी से उसको जाना जाता है अब यहां असत लग गया तो स्थिति में उसको जानने का कोई माध्यम रहा ही नहीं ग्रहण द्वारा अभाव असत्व प्रसंग ब्रह्म के भी असत्ता होने लग जाएगी या आपत्ति आएगी इसलिए असत की उत्पत्ति नहीं मान सकते हैं ये सिद्धांत ने कहा ठीक है कार्य प्रपंच से असत्व कारण से ब्रह्मण सारे न्यवहार्य अभाव तस् ग्रहण द्वार भूत से लिंग से सिद्धांत कहते देखो कार्य प्रपंच से असत्यदि कार्य प्रपंच जो ब्रह्म का कार्य है ब्रह्म में कल्पना है जगत की कार्य यदि असत हो विद्यमान न हो उत्पत्ति के पहले विद्यमान न हो असत हो असत तो क्या होगा कारण से ब्रह्म जो तो कारण जो ब्रह्म है स्वारस्य व्यवहारित स्वभावता व्यवहार की यज्ञ नहीं है वो तो शास्त्र आदि के माध्यम से जाना जाता अथवा कार्य के धर्म से उसको जाना जा पहचाना जाता है करके माना जाता है हनुमान से सिद्ध होता है तो स्वार व्यवहारियत स्वभावत व्यवहार के युक्त न होने के कारण तस्य ग्रहण द्वारा उस ब्रह्म के ज्ञान में जो द्वार बनते थे लिंग लिंग क्या था घटासन पटसन मठ ये जो सत सत सत सत्य ज्ञापक बनते थे लिंग से अभाव हाँ ज्ञापक नहीं रहा नारायण से असत्व और ब्रह्म की भी असत्ता सिद्धि होने लग जाएगी ये दोष है इसलिए सत्य की ही उत्पत्ति मानना पड़ेगा यह कार्य न कारणम ब्रह्म अदृष्टम कार्यगत जो सत बुद्धि है हर वस्तु में सत का प्रयोग होता है घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि ऐसा ऐसा बोलते हैं अस्तित्व तो जो दिखाई दे रहा है कार्य कार्य न ही लिंग लिंग हेतु जो कार्य रूप हेतु है लिंग परिचाय उसके द्वारा कारणम ब्रह्म अदृष्टम जो कारण ब्रह्म है अधृष्ट होने पर भी व्यवहार के योग्य न होने पर भी सद इति अवगम्य थे अनुमान से सिद्ध होता है सतह करके सिद्ध होता है इसलिए तेत असत यदि वो कार्य असत हो तत्मन कार्य जिसके द्वारा ब्रह्म की सिद्धि करनी थी जिसके सत्य लेकर के तचेत असत तत्मन कार्य असत भवत असत असत भावेत तेत असत भावेत यदि वो असत होने लग जाए कार्य तो उस स्थिति में न तस् कारण है न संबंध थी फिर उसके कारण के साथ कोई संबंध बुद्धि बनेगी नहीं सदअ दिखेगा नहीं यदि असदैव कारणों के साथ फिर कारण भी असत जाएगा इसलिए सत्कारिदी ठीक है <coughs> कार्य कारण और उभयर भी भवतु असत्व इति आशंका पूर्ववादी बोलता है जान दो ना दोनों को दो असत मान लो ना क्या कारण को सत मानने की क्या आवश्यकता है जगत भी नहीं ब्रह्म भी नहीं दोनों औसत है कार्य कारण और उभयर और भी भव असत दोनों औसतो क्या लेना है इतिहास ऐसी संज्ञा कर उत्तर देते हैं दृष्टम से कहा दृष्टा है देखा गया है कि निराशपद कल्पना नहीं होती है आश्रय की विहीन कल्पना कहीं भी नहीं होती है सर्प की कल्पना करते हैं आश्रय है का कौन ऋषि है जल की कल्पना करते हैं मरुभूमि है, मर है। रेत है तभी कल्पना करते हैं कल्पना आधार के बिना कल्पना नहीं होती है ये जगत रूपी जो कल्पना होती है तो इसका आधार जरूर उप्रम है नहीं, नहीं कर सकते हैं कारण नहीं नहीं कर सकते है ये कह रहे हैं राशि में कहा दृष्टंश देखा है रजु सर्पादी नाम जो कल्पित वस्तु है रजु सर्पादी उनका अविद्यात माया बीज उत्पन्न अविद्या के कारण माया रूपी बीज से उत्पन्न है सभी है अधिष्ठान के जो अज्ञान है अविद्या रज्जु के अज्ञान सर्प पैदा कर रही है अविद्यात है वो माया बीज उत्पन्न माया ही वहां बीज बनी हुई है अज्ञानी बीज बना हुआ है उसी से उत्पन्न जितने रज्वादी आत्मा सर्वम रजवादी रूप से अस्तित्व है उस वो सर्व वही अस्तित्व आ देखता है सर्पो अस्थि बोलते हैं रज्जु के अस्तित्व सर्प में दिखता है ऐसा तो है, बोलते हैं सर्पम ठीक है अविद्य अनादि अनिर्वाच्य कृता जो अनादि अनिर्वाच्य ज्ञान है जिसके निर्वचन करना असत्व असत्व उभय रूपत्व निर्वतु न हो असत शब्द से भी न हो उभय रूप से भी न हो उसको अनिर्वचने कहते हैं ऐसे जो अनिर्वाच्य अविद्या है अनादि है उसके द्वारा किया गया ये मायाविजात उत्पन्ना ऐसे जो थे ये जो विषय है माया विजात उत्पन्न कल्पिता वस्तु, वस्तु न, जितने भी कल्पित वस्तु है माया और भी बीज से उत्पन्न जितने भी हैं अज्ञान के कारण ही है उत्पन्न होना तेसाम उन वस्तुओं का अविद्या एवं माया इति इतनी अंगीकाराते कहते हैं अविद्या कोई माया स्वीकार किया अविद्या और माया को नहीं समझना अविद्या माया इति अहंगीकार तेसा उन वस्तुओं का जो कल्पित वस्तु होते हैं रज्वादो कल्पित सर्पादि रज्वादी में कल्पित कितने भी सर्पादी है अधिष्ठान भूत रज्वादि रूप उस सर्पादि का भी सत्व देखा है अधिष्ठान रूप से अधिष्ठान भूत रज्वादि रूप से अस्तित्व देखा होता है सत्य सत्व देखा है ऐसा लगाना कहा अनुमान देते हैं सिद्धांति विमतम जगत ये जगत है सत अन्वित जगत जो है विमतम जगत सत उपादान इसका उपादान कारण सत है सत उपादानम ऐसे जिस जगत का उपादान कारण सत है सत्य कल्पित है यह ऐसा जगत विमतम सद उपादान वाला ये नहीं है जगत सत उपादान वाला है क्यों कल्पित्वात ये जगत कल्पित है यत्र ये कल्पितत्व तत्र तत्र सदउ उपादान तुम यथा रज्जु सर्प पर दृष्टान्त है जैसे रजु सर्प है रज्जु में भाषण वाले सर्प को रजु सर्प कहेंगे उस रज्जु सर्प जो होता है उसमें कल्पितत्व धर्म बैठा हुआ हेतु बैठा हुआ है सदउपादान तो है कि नहीं रज्जु उपादान है उसके सदउपादान है सद माने सर्प कल्पना के इसलिए रज्जु सत है त्रिकाला सत्य रज्जु भी नहीं है किंतु तो सर्पना जब सर्प की जब कल्पना करते हैं उस काल में रशि सत्य है ऐसा मानकर होता है दृष्टांत हो गया दृष्टान्त से साध्य विकलत्व परियोजित है पूर्वादी शंका उठाएगा महाराज दृष्टांत में साध्य नहीं है रज्जु सर्प में सदअन्वित नहीं है सदउपादानत्व तो नहीं है ऐसी शंका करके उसका खंडन करते हैं उस शंका शंका कर, करवा करके खंडन करते हैं नहीं निराशपद रज्जु सर्प मृगतृष्ठ कार यह कुछ उपलब्ध है बिना आश्रय के निराश पद आश्रय रहित रज्जु सर्प मृगतृष्ट आदि जितने भी हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहीं भी उपलब्धि उसकी नहीं होती है आश्रय के साथ ही होगा जहां जिस की कल्पना करेंगे वो वस्तु रहेगा ही रहेगा सर्प की कल्पना करेंगे तो रस्सी होगी जल की कल्पना करेंगे तो मरूभूमि होगी वहां चांदी की कल्पना करेंगे तो सुक्ति का टुकड़ा पड़ा होगा निरास्पद नहीं होते हैं ऐसा देखा है। विवक्षित जो दृष्टान सिद्धांत में कहते हैं यथा इत्यादि कहना चाहते हैं यथा रज्वाम प्राक सर्पोत्पत्ति रज्वात्मना सर्प सनवे आशित ये दृष्टान्त है जैसे रज्जु में सर्प सर्प उत्पत्ति के पूर्व अवस्था में रज्जु में रजु रूप से सर्प सदरूप में है रज्जु रूप में है, है सर्प उसी की उत्पत्ति होती है वो सर्प की जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान वस्तु की कल्पित रूप से उत्पत्ति होना है कल्पना में उत्पत्ति होना है ऐसा वेदांत कई उत्पत्ति ऐसी उत्पत्ति है सत्कारी भाव एवं सर्वाभाव इसी प्रकार जैसे रज्जु में सर्प पहले से विद्यमान है अपने रूप से नहीं रज रूप से विद्यमान है उसकी उत्पत्ति होती है ठीक इसी प्रकार अज्ञान से उत्पत्ति होती है ठीक इसी प्रकार सर्व भावान जितने भी जगत है प्राण बीजात्म सत्तम जो प्राण शब्द से कहा बीज रूप से उसे आत्म रूप से सत्व है इनकी अस्तित्व है अपने रूप से तो अस्तित्व नहीं कल्पित तो है वस्तु आत्मरूप से है ये कहा अच्छा प्राण शब्द बीजम अज्ञातम ब्रह्म प्राण शब्द प्राण रूप से सत्य है कहा था अस्तित्व है कहा प्राण माने क्या है प्राण शब्द से कहा गया बीजम ब्रह्म बीज है प्राण बीज बीज अज्ञात विशिष्ट ब्रह्म सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं अज्ञान विशिष्ट को अज्ञात ब्रह्म कहा सलक्षण वही सद शब्द का स्वरूप वही है तथा उस रूप से ब्रह्म रूप से उस रूप से ये जगत है हाँ। पहले है विद्यमान है, ब्रह्म है तदेव अचेतन सर्वम जगत प्राग उत्पत्म इस प्रकार से जो अचेतन सारा जगत, उत्पत्ति के पहले बीज रूप से स्थित जगत जो है विद्यमान जगत प्राणी और जो प्राण है परमात्मा जो है वो बीज बीज स्वरूप परमात्मा व्यवहार योग्य तया इसको व्यवहार के युग कर देता है अपने रूप माने ये जो व्यवहार के योग्य कर रहा माने घटपट आदि रूप में तैयार कर देता है बना देता है व्यवहार के लिए तैयार कर देता है यही उत्पन्न कर रहा है इति इसलिए संघार करते है त्यतः इस विषय में आगे श्रुति भी कहेगी कहा समय हो गया है यही रखते ओम भद्रम करोया भद्रम पश्ये मषदीर्घयत्रा स्थिर स्वाश नो वैशे वे वैरा ओं शांति शांति सा